महाभारत आदि पर्व आदिपर्व त्रिष्टीतमोध्याय राजा उपरिचर का चरित्र तथा सत्यवती सत्यव्यासादि प्रमुख पात्रों की संक्षिप्त जन्म कथा वैशंपायनवाच राजचरो नाम धर्मनो महपति बभूव मृगयाँ गंत सदा किल धृतव्रत वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय पहले उपरिचर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो नित्य निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे साथ ही सदा हिंसक पशुओं के शिकार के लिए वन में जाने का उनका नियम था सचे दिवस रमय यम वसुपौरवनंदन इंद्रोपदेसा जग्राह रमणीयम महीपति पौरवनंदन राजा उपरिचर वसुने इन्द्र के कहने से अत्यंतरमणीय चेदि देश का राज्य स्वीकार किया था तमाश्रमेंशस्त्र तपोनिधि देवाशक्रपुरगा राजपरे इंद्रमर्जा तपसेचि तम शांप साक्षात तपस्यवर्तयन एक समय की बात है राजा वसु अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे उन्होंने बड़ा भारी तप किया जिससे वे तपोनिधि माने जाने लगे उस समय इंद्र आदि देवता यह सोचकर कि राजा तपस्या के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है उनके समीप गए देवताओं ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें शांतिपूर्वक समझाया और तपस्या थी निवृत्त कर दिया देवा उचहू न सिंह संकीर्त धर्मो यम पृथ्वीयां पृथ्वी पते प्रजा ही धर्मो विधृत कृष्ण धार्य ते देवता बोले पृथ्वी पते तुम्हें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए जिससे इस भूमि पर वर्ण संकर्ता न फैलने पावे तुम्हारे न रहने से अराजकता फैलने का भय है जिससे प्रजा स्वधर्म में स्थित नहीं रह सकेगी अतः तुम्हें तपस्या न करके इस कर संरक्षण करना चाहिए राजन, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित धर्म ही संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है, लोके युक्त, युक्त तत्व लोका पुण्यान प्राप्त इंद्र ने कहा राजन तुम इस लोक में सदा सावधान और प्रयत्नशील रहकर धर्म का पालन करो धर्मयुक्त रहने पर तुम सनातन पुण्य लोगों को प्राप्त कर सकोगे दिव्यस्ुविष्टस्व सखा भूतो मम प्रिय रम्य पृथिव्याम ज्योते सवत नद्यपि मैं स्वर्ग में रहता हूँ और तुम भूमि पर तथापि आज से तुम मेरे प्रिय सखा हो गए इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर एवं रमणीय देश हो उसी में तुम निवास करो कसव्य पुण्यस्य प्रभूत धन धान्यवान्न स्वरक्ष सौम्यश्च भोग्य भूमि भो गुण अर्थवान सदेशो ही धनरत्नार्जिता वसुपूर्णा च वसु वस, वस चेदी चेदिप धर्मशीला जनपद सतोषाश साधव न च मिथ्या प्रणापोत्र स्वैरेस्वी कृत न पिता भज्य पुत्र गुरुहिते रहता युज्यते धुरीनोंगा क्षय सर्वे वर्ण स्वधर्मस्था चेतु महान लोक इस समय चेत देश पशुओं के लिए हितकर पुण्यजनक प्रचुर धन से संपन्न स्वर्ग के समान सुखद होने के कारण रक्षणीय सौम्य तथा भोग्य पदार्थों और भूमि संबंधी उत्तम गुणों से युक्त है यह देश अनेक पदार्थों से युक्त और धन रत्न आदि से संपन्न है यहाँ की वसुधा वास्तव में वसु अर्थात धन संपत्ति से भरी पूरी है अतः तुम चेद देश के पालक होकर उसी में निवास करो यहाँ के जनपद धर्मशील संतोषी और साधु हैं यहाँ हास प्रयास में भी कोई झूठ नहीं बोलता फिर अन्य अवसरों पर तो बोल ही कैसे सकता है अतः सदा गुरुजनों के हित में लगे रहते हैं पिता अपने जीते जी उनका बंटवारा नहीं करते यहाँ के लोग बैलों को भार ढोने में नहीं लगाते और दीनों एवं अनाथों का पोषण करते हैं मानद चेत देश में सब वर्णों के लोग सदा अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं तीनों लोगों में जो कोई घटना होगी वह सब यहाँ रहते हुए भी तुमसे छिपे न रहेगी तुम सर्वज्ञ बने रहोगे देवोपभोग्यम दिव्यम त्वाम आकाशे महत देवताओं के उपभोग में आने योग्य है ऐसा का बना हुआ एक दिव्य आकाशचारी एवं विशाल विमान मैंने तुम्हें भेंट किया है वह आकाश में तुम्हारी सेवा के लिए सदा उपस्थित रहेगा तुम एक सर्वरते सुमान भरमा स्थित चरितो परिस्थो देविग्रह वूर्ण मानव मनुष्यों में एक तुम्ही इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर कर मूर्तिमान देवता की भांति सबके ऊपर ऊपर विचरोगे ददाम ते वैजयंते माला मम्ला पंकजा धारिय क्षति संग्राम बैजाता मैं तुम्हें यह वैजंती माला देता हूँ जिसमें पिरोए हुए कमल कभी कुमलाते नहीं है इसे धारण कर लेने पर यह माला संग्राम में तुम्हें अस्त्र के आघात से बचाएगी लक्षणम भविताते विख्यात धन्यम अप्रतिम महत नरेश्वर यह माला ही इंद्रमाला के नाम से विख्यात होकर इस जगत में तुम्हारी पहचान कराने के लिए परम धन्य एवं अनुपम चिन्ह होगी ऐसा कहकर वृत्तासुर का नाश करने वाले इंद्र ने राजा को प्रेमोपहार स्वरूप बांस की एक छड़ी दी जो शिष्ट पुरुषों की रक्षा करने वाली थी ृत्य पूजा पते सदा तदा करदर एक वर्ष बीतने पर भोपाल वसु ने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया ततः प्रवृति चाद्या पृथ्तमी प्रवेश क्रीते राजन तब से लेकर आज तक श्रेष्ठ राजाओं द्वारा छड़ी धरती में गाड़ी जाती है वसु ने जो प्रथा चला दी वह अब तक चली आती है अपरेसाते नृपै अलंकृताया पिटकै गंधमाले चूषण माल्यदम परिक्षिप्ता विधवत् पूज्यते चात्र हंसरूपेण सेवर दूसरे दिन अर्थात नवीन संवत्सर के प्रथम दिन प्रतिपदा को वह छड़ी वहाँ से निकालकर बहुत ऊंचे स्थान में रखी जाती है फिर कपड़े की पेटी चंदन माला और आभूषणों से उसको सजाया जाता है उसमें विधिपूर्वक फूलों के हार और सूत लपेटे जाते हैं तत्पश्चात उसी छड़ी पर देवेश्वर भगवान इंद्र का हंस रूप से पूजन किया जाता है स्वयम गृहीतेन वसु प्रीत महात्म सता पूजा महेंद्रस्तु दृष्ट्देव कृता शुभाम वसुनाराज मुखेन प्रीतिमा ब्रवीद प्रभु ये पूजय से नाजान महम कार्य च मुदाचे नृपा भविष्य इंद्र ने महात्मा वसु के प्रेम हंस का रूप धारण करके वह पूजा ग्रहण की निर्वश्रेष्ठ वसु के द्वारा की हुई उस शुभ पूजा को देखकर प्रभावशाली भगवान महेंद्र प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले चेत देश के अधिपति उपरिचर वसु जिस प्रकार मेरी पूजा करते हैं उसी तरह जो मनुष्य तथा राजा मेरी पूजा करेंगे और मेरे इस उत्सव को रचाएंगे उनको और उनके समूचे राष्ट्र को लक्ष्मी एवं विजय की प्राप्ति होगी तथा स्फीत जनपदो मुदित भविष्य एवं महात्मनाते तेन महेंद्रेनिप वसु प्रीतिया महाराजो भी संस्कृत उत्सव सदा शक्र से ना भूमि तथा पूजा ते वरदान महायज्ञ तथा शक्रोत्सव न इतना ही नहीं उनका सारा जनपद ही उत्तरोत्तर उन्नतिशील और प्रसन्न होगा राजन इस प्रकार महात्मा महेंद्र ने जिन्हें मघुआ भी कहते हैं प्रेम पूर्वक महाराज वसु का सत्कार किया जो मनुष्य भूमि तथा रत्न आदि का दान करते हुए सदा देवराज इंद्र का उत्सव रचाएंगे वे इंद्रोत्सव द्वारा इंद्र का वरदान पाकर उसे उत्तम गति को पा जाएंगे जिसे भूमिदान आदि के पुण्यों से युक्त मानव प्राप्त करते हैं संपूज तो भगवता वसुध चेदेशरो नृपया माथ धर्मेड़ चेदे स्थ पृथिवीमीमा इंद्र के द्वारा उपयुक्त रूप से सम्मानित चेदराज वसुने चेतदेश में ही रहकर इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया इंद्र प्रत्या चेदपते चकार इंद्र वसु पुत्रचा महावीर पंचा इंद्र की प्रसन्नता के लिए चेधिराज वसु प्रतिवर्ष इंद्रोत्सव मनाया करते थे उनके अनंत बलशाली महापराक्रमी पांच पुत्र थे न नाना राज्य सुच सुतांश सम्राटभ्य सेचयत महारथो माघ धा नाम विस्तृत यो बृहद्रथ सम्राट वसु ने विभिन्न राज्यों पर अपने पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया उनमें महारथी बृहद्रथ मगध देश का विख्यात राजा हुआ प्रत्यग्रह कुशांबिवाहनमिल यदुश्च पराजितः दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था तीसरा कुशां्ब था जिसे मणिवाहन भी कहते हैं चौथा माविल था पांचवा राजकुमार यदु था जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था ए ते तस् से भूरि तेजस नवाशना स्वस्ते देशानस पुराण च राजा जन्मे जय महातेजस्वी राजर्षि वसु के इन पुत्रों ने अपने अपने नाम से देश और नगर वसाए वास्वा पंच पृथ्वशाश्वता वसंत इंद्र प्रसाद आकाशे स्फाटिके चम उपतस्थुर्मत्म गंधर्वापरसो नृपम राजोपरिचरेव नाम पाचो वशुपुत्र भिन्न भिन्न देशों के राजा थे और उन्होंने पृथक पृथक अपने संतान सनातन वंश परम्परा चलाई तेजराज बसु इंद्र के दिए हुए स्फटिक मणिमय विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे उस समय उन महात्मा नरेश की सेवा में गंधर्व और अपसराएँ उपस्थित होती थीं सदा ऊपर ही ऊपर चलने के कारण उनका नाम राजा उ परिचर के रूप में विख्यात हो गया पुरोपवाहिम तस्तिम सुख मतिम गिही अरौसी चेतनायुक्त कामाद कोलाहल उनकी राजधानी के समीप शुक्तिमती नदी बहती थी एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवश उस दिव्य रूप धारिणी नदी को रोक लिया गिरीम कोलाहल हम तम तो पदा वसूरताड़यत निश्चक्रां ततस्ते उसके रोकने से नदी की धारा रुक गई यह देख उपरिचर वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई जिससे निकलकर वह नदी पहले के समान बहने लगी तस्याम नद्याम अजन मिथुनम पर्वत स्वयं तस्मा विमोक्षणा प्रेता नदी रागे नवेद पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या जुड़वी संतान उत्पन्न की थी उसके अवरोध से मुक्त करने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने राजा उपरिचर को अपने दोनों संतान समर्पित कर दी युमान भगव्र तमस राज वसुरसु प्रदश चक्रे सेनापति मरिंदम उनमें जो पुरुष था उसे शत्रुओं का दमन करने वाले धनदाता राजर्षि प्रवर वसु ने अपना सेनापति बना लिया चकार पत्नी कन्याँ तो तथा गिरीका नृप वसोपत् गिरीकाम काल नवेदयत ऋतुकालम अतासवन शुचि तद पितरस्म उचुर्जहि मृगा निति तम राज सतम प्रीतामता सपितृण निगम तमनति क्रम्य पार्थिव चकार मृगयां का भी गिरीका संस्मर अतीव रूपसपन्ना साक्षा श्रीय और जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया उसका नाम था गिरिका बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जन्मे एक दिन ऋतुकाल को प्राप्त हुए स्नान के पश्चात शुद्ध हुई वसुपत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने योग्य समय में राजा से समागम की इच्छा प्रकट की उसी दिन पितरों ने राजाओं में श्रेष्ठ वसु पर प्रसन्न हो उन्हें आज्ञा दी तुम हिंसक पशुओं का वध करो तब राजा पितरों की आज्ञा का उल्लंघन न करके कामना व साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान अत्यंत रूप और सौंदर्य के वैभव से सम्पन्न गिरिका का ही चिंतन करते हुए हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में गए अशोकंपकुत अनेकमुक्तकनागै कर्णिकारैश्च वकुर्दिव्यपाटल पाटलि नारिकेल्चन श्चा। अर्जुन स्था एतरम्ये महावृक्षण्यवादलुत वो किला कोकिल कुसन्नाधम भ्रमरनादित वसंत काले तत्स वनम चैत्र रथोपम राजा का वह वन देवताओं के चैत्र रथनामक वन के समान शोभा पा रहा था वसंत का समय था अशोक चंपा आम अतिमुक्त माधवीलता पुन्नाग नागकेसर कनेर मौलसिरी दिव्य पाटल पाटल नारियल चंदन तथा अर्जुन ये स्वादिष्ट फलों से युक्त रमणीय तथा पवित्र महावृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे कोकिलाओं के कल कुंजन से समस्त वन गूंज उठा था चारों ओर मतवाले भौरे कलकल नाद कर रहे थे मन्मथा भे परेतात्मा नापश्यद गिरी काम तदा अपन काम यह उद्दीपन सामग्री पाकर राजा का हृदय काम वेदना से पीड़ित हो उठा उस समय उन्हें अपनी रानी गिरिका का दर्शन नहीं हुआ उसे न देखकर कर कामाग्नि से संतप्त हो वे इच्छा अनुसार इधर उधर घूमने लगे पुष्प शाखाग्रम पल्लभ रूप शोभितम अशोकम सबकम रमणीय पश्यत घूमते घूमते उन्होंने एक रमणी अशोक का वृक्ष देखा जो पल्लों से शोभित और पुष्पों के गुच्छों से आच्छादित था उसकी शाखा पुष्पगंध मनोहर राजा उसी वृक्ष के नीचे उसकी छाया में सुखपूर्वक बैठ गए वह वृक्ष मकरंद और सुगंध से भरा था फूलों की गंध से वह बरबस मन को मोह लेता था वायुना पेमराज मधाध तस्तः प्रचस्क चर तो गहने भटे उस समय दीपक वायु से प्रेरित हो राजा के मन में धरती के लिए स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई इस प्रकार वन में विचरने वाले राजा उपचर्य का खलित हो गया स्कन मात्र तद्रे तो वृक्ष पत्रे न भूमिपह प्रतिजग्राह मिथ्या में न पते स्खलित होते ही राजा ने यह सोचकर कि मेरा वीर व्यर्थ न जाए उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया इदम मिथ्या पर स्कृह मे न भवेदिथि ऋतुश्चत पत्निया मे न मोघ संचित्यव तदा राजा विचार्य पुनः पुनः अमोघत्व च विज्ञा रे तथो राजोने विचार किया मेरा यह स्खलित वीर व्यर्थ न हो साथ ही मेरी पत्नी घिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए इस प्रकार बारंबार विचार कर राजाव्य श्रेष्ठ वसु ने उस वीर्य को अमोग बनाने का ही निश्चय किया शुक्र प्रस्था काल महिष्यासमीक्ष वै अभिम्रा तत्शुक्ररा तिषंत आशुगर्मा तत्व शेनम त्रवी मियाथम सौम्य शुक्र मम गृह नय गिकाया प्रयक्षाशु तथ्य वै रानी के पास अपना विर्य भेजने का उपयुक्त अवसर देख उन्होंने उस विर्य को पुत्रोत्पत्ति कारक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया राजा वसुधर्म और अर्थ के सूक्ष्म तत्व को जानने वाले थे उन्होंने अपने विमान के समीप ही बैठे हुए शीघ्रगामी सेन अर्थात बाज के पास जाकर कहा सौम्य तुम मेरा प्रिय करने के लिए यह वीर मेरे घर ले जाओ और महारानी गिरिका को शीघ्र दे दो क्योंकि आज ही उनका ऋतुकाल है बाज वह वीर लेकर बड़े वेग के साथ तुरंत वहां से उड़ गया जबम परम आस्था प्रधु भंगम तम पश्यन्थाया तम से तथा पर वह आकाशचारी पक्षी सर्वोत्तम वेग का आश्रय ले उड़ा जा रहा था इतने ही में एक दूसरे बाज ने उसे आते देखा। बाद भोग उस बाज को देखते ही उसके पास मांस होने की आशंका से दूसरा बाज तत्काल उस पर टूट पड़ा फिर वे दोनों पक्षी आकाश में एक दूसरे को चोचो से मारते हुए युद्ध करने लगे युद्ध तोर परमुना के विक्षाता ब्रह्म सा पादरासरा मीन भाव मनुप्राता बभूव यमुनाचरी तेन पाद परिभ्रष्टम तद्वी अथवाथव जग्रातरसोपेत साद्रिका मध्य रोपिणी कदाचिदी मेता बंधुर्म्यजीवि माससे चशमें प्राप्ते तदा भरतसम उज्जुभ्रूदरा तस्त्रींपुमांच मानुषं उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर यमुनाजी के जल में गिर पड़ा अद्रिका नाम से विख्यात एक सुंदरी अप्सरा ब्रह्मा जी के साप से मछली होकर वही यमुना जी के जल में रहती थी बाज के पंजे से छूटकर गिरे हुए वसु संबंधी उस उसवीर्य को मत्स्य रूप धारिणी अद्रिका ने वेग पूर्वक आकर निगल लिया भरतश्रेष्ठ तत्पश्चात दसवां मास आने पर मत्स्यजीवी मल्लाहों ने उस मछली को जाल में बाँध लिया और उसके उदर को चीरकर एक कन्या और एक पुरुष निकाला आश्चर्य भूतम तदग्वारा प्रत्यवेदय का यह आश्चर्यजनक घटना देखकर कर मछेरो ने राजा के पास जाकर निवेदन किया महाराज मछली के पेट से ये दो मनुष्य बालक उत्पन्न हुए हैं पुमान राजो परिचर सदा समस्यो नाम राजा से सत्य संगर। की बात सुनकर राजा उपरचर ने उस समय उन दोनों बालकों में से जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण कर लिया वही मत्स्य नामक धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञ राजा हुआ साप सरा मुक्त सापाच समपद्यत या पुरोक्ता भगवता तिज्ञोड़ीता शुभा मानसौ जनयि तम साक्षम्स तत सा जनयि विशस्ता मत्घाती सन्तज मूप सा दिव्यम रूपमच सिद्धर्षिचारण पथम जगामाथ बरापसरा इधुभलक्षण अप्सरा अधिका क्षण भर में साप मुक्त हो गई भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही उससे कह दिया था कि तिरघ योनि में पड़ी हुई तुम दो मानव संतानों को जन्म देकर श्राप से छुट जाओगी अतः मछली मारने वाले मल्लाह ने जब उसे काटा तो वह मानव भालकों को जन्म देकर मछली का रूप छोड़ दिया दिव्य रूप को प्राप्त हो गई इस प्रकार वह सुंदरी अप्सरा सिद्ध महर्षि और चारणों के पथ से स्वर्गलोक में चली गई सा कन्या दुहिता तस्या म्यामत्स्य सगंधि राजा दत्ता चा सा कन्याम ते भगवती उन जुड़वीं संतानों में जो कन्या थी मछली की पुत्री होने से उसके शरीर से मछली की गंध आती थी अतः राजा ने उसे मल्लाह को सौंप दिया और कहा यह तेरी पुत्री होकर रहे रूपत्समुक्ता सर्व सुदिता गुण सातवती नाम मत्घात भी संशया आशी त कालम कंचिकाल शुचिस्ता शुश्रूषाथम पिता वा जले जलेशता तीर्थयाताम परिक्रम पश्च परस अतएव रूप सम्पन्ना सिद्धा कांक्षिता वह रूप और सत्य सत्व ये संयुक्त तथा तो समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई मछेरों के आश्रम में रहने के कारण वह पवित्र मुस्कान वाली कन्या कुछ काल तक मत्स्य नाम से ही विख्यात रही वह पिता की सेवा के लिए यमुना जी के जल में नाव चलाया करती थी एक दिन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सब ओर विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा वह अतिशय रूप सौंदर्य से सुशोभित थी सिद्धों के हृदय में भी उसे पाने की अभिलाषा जाग उठती थी दृष्टे सचताम धीमा चकमेह चारुहासनि दिव्याम ताम वास कंड रम भोरुम उसकी हँसी बड़ी मोहक थी उसकी जांघे कल्ली की सी धारण करती थी उस दिव्य वसुकुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिवर पराशन ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की संगम कल्याणी पार कहा कल्याणी मेरे साथ संगम करो वह बोली भगवन देखिए नदी के आर पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं आवयोर्दृष्टो रे भी कथम तो सामगम एवं तयोक्तो भगवान निहार अस्रीजत् प्रभु और हम दोनों को देख रहे हैं ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकता है उसके ऐसा कहने पर शक्तिशाली भगवान पराशर ने कुहरे की सृष्टि की ये न दे स सर्वस्तुतमोभूत युवा भवत दृष्टा श्रेष्ठम तुम तत परमर्षिणाम विस्मित सात्तकन्यातापस्विन जिससे वहाँ का सारा प्रदेश अंधकार से आच्छादित सा हो गया महर्षि द्वारा कुहरे की सृष्टि देखकर वह तपस्विनी कन्या आश्चर्यचकित एवं लज्जित हो गयी सत्यवत्युवाच विद्यमान भगवान कन्याम सदा पित्रे वसानु सत्यवती ने कहा भगवन आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ तत्साच दुश्येत कन्या भाव महान कन्या दूस्यते कथम सक्षेजोत्म गृह गंतु मृसे चा धीमन सातुमुस्सह एक चित्य भगवन्दस्व यदन यदनन्त निष्पापर्षे आपके सहयोग से मेरा कन्याभाव भाव अर्थात कुमारी पंडूषित हो जाएगा श्रेष्ठ कन्या भाव दूषित हो जाने पर मैं कैसे अपने घर जा सकती हूँ बुद्धिमान मनीश्वर अपने कन्यापन के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित रहना नहीं चाहती भगवान इस बात पर भली भांति विचार करके जो उचित जान पड़े वह कीजिए एवं उक्तवती प्रीतिमा ऋषि सतम वाच मत्प्रिय कृत् कन्या भविष्य प्रसादो भूतपूर्व सुचि स्मित सत्यवती के ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर बोले भिरु मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्या ही रहोगी भामि तुम जो चाहो वह मुझसे वर मांग लो सुचि स्मित आज से पहले कभी भी मेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया है एवं मुक्तावरम वब्रे गात्रम सचा से भगवान प्राधान बन सहकांक्षित महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुगंध होने का वरदान मांगा भगवान पराशर ने इस भूतल पर उसे वह मनोवांचित वर दे दिया तब्धवरा प्रेता स्त्री भावुण गुणभूषिता गुण जगाम स संसर्गहर्षीणतकम तेनाधवतीं ना प्रथिम भुवि तस्जना गंध आजिघ्रंत तन्दंतर वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती नारीपन के समागमोचित गुण सद्य स्नान आदि से विभूषित हो गई और उसने अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका गंधवती नाम विख्यात हो गया इस पृथ्वी पर एक योजन दूर के मनुष्य भी उसके दिव्य सुगंध का अनुभव करते थे इस कारण उसका दूसरा नाम योजन गंधा हो गया इत सत्यवते हृष्ठा लब्वा ब्रह्म उत्तम पराशरे सद्यो गर्भम सुसावसा जागे चानापे पाराशर्य सवीर जवान इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास से भरी हुई सत्यवती ने महर्षि परासर का सहयोग प्राप्त किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया यमुना के द्वीप में अत्यंत शक्तिशाली पराशन नंदन व्यास प्रकट हुए सामतरम अनुज्ञाप्य तपस्े वह मटोदे स्मृतो हम दर्शय श्या कृत्ये स्वीते उन्होंने माता से यह कहा आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना मैं अवश्य दर्शन दूंगा इतना कहकर माता के आज्ञा ले व्यास जी ने तपस्या में ही मन लगाया एवं दैपायनो जग्गे सत्यव पराशरा न स्व दीपे सहयद तस्मा दैपा इस प्रकार महर्षि पराशर द्वारा सत्यवक्ति के गर्भ से दैपायन व्यास जी का जन्म हुआ वे बाल्यावस्था में ही यमुना के द्वीप में छोड़ दिए गए इसलिए दैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए ततः सत्यवती हृष्टा जगाम स्व जनाधाम आद्य ग्रंथि नरा राभवे दशराजस्तु तद्गंधम आद्य ग्रंथी तदनंतर सत्यवती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर पर गई उस दिन से भूमंडल के मनुष्य एक योजन दूर से ही उसके दिव्य गंध का अनुभव करने लगे उसका पिता दासरदास भी उसकी गंध सूंघकर बहुत प्रसन्न हुए दासुवाच तामा बाले सुगंधता सुगंध दासराज ने पूछा बेटे तेरे शरीर से मछली के से दुर्गंध आने के कारण लोग तुझे मत्स्यगंधा कहा करते थे फिर तुझमें यह सुगंध कहां से आ गई किसने यह मछली की दुर्गंध दूर कर तेरे शरीर को सुगंध प्रदान की है पुत्रो सत्यवुवाच शक् महाप्राज परासि नमं मम दृष्ट्वा सुगर्म अमस्य गंधव योजना गांद ऋषे प्रसाद दृष्टवा तू जनातिम आगमन सत्यवती बोली पिताजी महर्षि शक्ति के पुत्र महाज्ञानी परा हैं वे यमुना जी के तट पर आए थे उस समय मैं नाव खे रही थी उन्होंने मेरी दुर्गंधता की ओर लक्ष्य करके मुझ पर कृपा की और मेरे शरीर से मछली की गंध दूर करके ऐसे सुगंध दे दी जो एक योजन दूर तक अपना प्रभाव रखती है मणती का यह कृपा प्रसाद देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए पादापसारिण धर्मम सतो विद्वान् युगे युगे आयुशक्ति मत युगवस्थापेक्ष ब्रह्मणो ब्राह्मणा चथाग्रहकायाव्यास वेदा यस्मा स तस्मास स्मृत विद्वान्वैपाय जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है मनुष्यों की आयु और शक्ति क्षीण हो चली है और युग की ऐसी दुरावस्था हो गई है यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास अर्थात विस्तार किया इसलिए वे व्यास नाम से विख्यात हुए वेदान पास महाभारत पंचम सुमंतुम जयमिम पैलम शुकम प्रभुर वै सम्पायन पे वच संस्ते न भारत से प्रकाशिता सर्वश्रेष्ठ वरदायक भगवान व्यास ने चारों वेदों तथा पाँचवें वेद महाभारत का अध्ययन सुमंतु जैमिनी पैल अपने पुत्र सुखदेव तथा मुझ वैसंपायन को कराया फिर उन सब ने पृथक पृथक महाभारत की संहिताएँ प्रकाशित की तथा भीस्म शांत नो गंगाया अमितुति वसुविर्या सवन् महावीर महायशा अमित तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म आठवें वसु के अंश से तथा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए वे महान पराक्रमी और अत्यंत यशस्वी थे वेदार्थविभवे विप्रो महायसा शूल प्रोतः पुराणि अर्चौरचौरशंकया अव्यं विख्यात स महायसा स धर्म आहूय पुरा महर्षि मुक्तवान्वक काल की बात है वेदार्थों के ज्ञाता महां यशस्वी पुरातन मुनि महर्षि भगवान अणिमान लब्ध चोर न होते हुए भी चोर के संदेश से सूलि पर चढ़ा दिए गए परलोक में जाने पर उन महायशस्वी महर्षि ने पहले धर्म को बुलाकर इस प्रकार कहा इसी कया माल्या विद्या शेखा शकुंतिका तत्किल धर्म नान्य पाप स्मरे धर्मराज पहले कभी मैंने बाल्यावस्था के कारण शीख से एक चिड़िए के बच्चे को छेद दिया था वही एक पाप मुझे याद आ रहा है अपने दूसरे किसी पाप का मुझे स्मरण नहीं है तनमें सहस्रम अमृतम कसम नेहा जय तप गरीजान ब्राह्मणवध सर्वभूत वधाध्यत मैंने अगणित सहस्त्र गुना तप किया है फिर उस तप ने मेरे छोटे से पाप को क्यों नहीं नष्ट कर दिया ब्राह्मण का वध समस्त प्राणियों के वध से बड़ा है तस्मात्मशेष धर्म शुद्र यो ननिष्यपे न धर्मोपि शुद्ध यो तुमने मुझे सूलि पर चढ़वा कर वही पाप किया है इसलिए तुम पापी हो अतः तो पृथ्वी पर शुद्र की योनि में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा अणिमांडव्य के उस हाप से धर्म भी शुद्र की योनि में उत्पन्न हुए विद्वान विदुर रूपे धार्मिक पापरहित विद्वान विदुर के रूप में धर्मराज का शरीर ही प्रकट हुआ था उसी समय गवलगण से संजय नामक सूत का जन्म हुआ जो मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे सूर्याच्य कुन्या जो महाबल सहजम कवचम बिभ्रत कुंडलो द्योति राजा कुंती भोज की कन्या कुंती के गर्भ से सूर्य के अंश से महाबली कर्ण की उत्पत्ति हुई वह बालक जन्म के साथ ही कवचधारी था उसका मुख शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए कुंडल की प्रभा से प्रकाशित होता था अनुग्रहाम लोकाना विष्णुक लोका नमस्कृत वसुदेवात्व्यादुर्भूत महाजशा उन्हीं दिनों विस्वन्दित महाजशस्वी भगवान विष्णु जगत के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से प्रकट हुए अनाद निधनो देव सकता जगत प्रभु अभ्यक्तम अक्षर ब्रह्म प्रधानमंत्रित्मक वे भगवान आदि अंत से रहित दुत्यमान संपूर्ण जगत के कर्ता तथा प्रभु हैं उन्हीं को अव्यक्त अक्षर अविनाशी ब्रह्म और त्रिगुणमय प्रधान कहते हैं